महाभारत सभा पर्व सभापर्व द्वादशोध्याय राजा हरिश्चंद्र का महात्म तथा युधिष्ठिर के कृपति राजा पाण्डु का संदेश युधिष्ठि उवाच राजोकस्ते कथित सभायां तो यदि मे प्रभो युधिष्ठिर बोले वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र लोगों की स्थिति बताई गई है वरुणस्य सभायां तु हैरिता प्रभो वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग दै दे, दैतेंद्र सरिताएं और समुद्र ही बताए गए हैं तथा धनपते धनपति गुह्यकार राक्षस तथा गंधर्व गर्वापसरस भगवान्श्च वृषभध्वज इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष गुह्यक राक्षस गंधर्व अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है पितामह सभायां तो कथितास्ते महर्षयः सर्वे देवनिकायाच ब्रह्म जी की सभा में आपने महर्षियों संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है मुने उतंधर्वा विविधा परंतु मुने इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है एक षि हरिश्चंद्रो महामि कथितस्ते सभाया वेन्द्र देवेन्द्रस्य महात्म महामणि महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है किम कर्म तेना चित तपोवा नितव्रत ये नौ सहक्रेण स्पर्ध ते महायसा नियम पूर्वक व्रत का करने वाले महर्षि उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं त्वया पितृलोकगत महाभाग कथम वापिस कि भगवंत मत तत्तु सर्विदम परम को ही वे प्रवर आपने पितोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था जिस प्रकार वे आपसे मिले थे भगवान उन्होंने आपसे क्या कहा यह मुझे बताइए सुब्रत आपसे यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है नारदाच यम प्रति प्रभु ततम संप्रवक्षा भी महात्म धीमतः नारद जी ने कहा शक्तिशाली राजेंद्र तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म बता रहा हूँ सुनो इक्वाकूर्णाम कुर्जा तंकुर नाम पार्थिव अयोध्यापतिवीरो विश्वामित्रेण संस्थित सत्यवती नाम पत्नी के, के गर्भ केश तस्र्भ सम धर्मे कुरुनंदन साले महाभागा प्रवेश वही कुमार जनयामस हरिश्चंद्रमकमश स राजा राज हरिश्चंद्र इति स्मृत इक्षवा कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहाँ विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था वह केके कुल में उत्पन्न हुई थी गुरुनंदन रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा फिर समय अनुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं स राजा बलवाना से सम्राट सर्वमहीितम पाला सर्वे मही शासनावनता राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे तेनाक रथमास्था जयत्रम हेम विभूषित शस्त्र प्रतापेन जिता द्वीप सप्तनेश्वर धनेश्वर उन्होंने एक मात्र स्वर्ण विभूषित जयत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों दीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी स निर्जित्य महिम कृष्णाम सैलवन कान आज महाराज राज महाक्रतुम महाराज पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजस्तू नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान तस्य ते महीलाधना जफ्रूराजया द्विजा परिवेश तस्े वे भवन राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया प्राधाच्य द्रविणम प्रत्यायाचका नरेस्वर यथोक्तवत तत पंच गुणाधिक महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे पाँच गुना अधिक धन दान किया अतर्पय वसुभ ब्राह्मणा तदा प्रसर्प काले संप्राप्त नाना दिग्भ्य समागतान जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया भक्ष्य सहिध्युष्टे द्विजय से समुदात तेजस्वी चवी चृपेभ्योभ्यधिको भवत नाना प्रकार के भक्ष भोज्य पदार्थ मनोवांचित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किया किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए इसीलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं एक तस्मात्माद राज हरिश्चंद्रो विराजते तेभ्यो राजसहस्रेभ्य तद विदि भरतर्षभ राजन भरतश्रेष्ठ यही कारण है कि उन सहसरों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मानपूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो समाप्य च हरिश्चंद्रो महायज्ञ प्रतापवाचुभे साम्राज्ये नरेश्वर प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई ये चान्य मही यजन्ते ते यजंते मोदन भर तर्ष भरत कुलभूषण दूसरे भी जो भोपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं ये चापि निधनम प्राप्ता संग्रामे स्वलाय ते तद तदन आसाद्य मोदनते भर तर्ष भरतरसब जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वही मृत्यु का वरण कर लेते हैं वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं तपसा ये त्यजंतेम ते तत्थान समाचा श्रीमंतो भांति नित्य सह तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा जहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं वे भी उस सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं पिता च्वाह कौंते यौरवनंदन हरिश्चंद्रिम दृष्ट्र नृपत जात विस्मय नंदन कुंती कुमार तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है विज्ञा मानु सम्लोकम आया तम मराधिप प्रोवाच प्रणतो तो भूत था युधिष्ठि नरेश्वर मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा देवर्ते आप युधिष्ठिर से यह कहिएगा समर्थो से महिम जेतु भ्रतरस्ते स्थितावसे राजसूय क्रतुश्रेष्ठ आहर स्वेति भारत भारत तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है तुम सारे पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो अतः रास्तु नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो त्वेष्टवते पुत्रे हम हरिश्चंद्र बदा मेदस्य बहुला सात समा प्रकृत तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भाति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद एवं बक्षेहम तव तो पुत्र नाधिपम भूलोक यदि गथेयम ये पाण्डुम था ब्रुवम तब मैंने पाण्डु से कहा एवं यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा से कह दूंगा तस् पुरस्व्याघ्र संकल्प कुर पाण्डव गंता से महेंद्र से पूर्व सलोकतांह पांडुनंदन तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे बहु विघ्न स्नृपते क्रतूरे सहस्मृतो महान छिद्र्युवांच ब्रह्म राक्षस आ राजन इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है क्योंकि यज्ञनाशक नाशक इसका छिद्र धूढ़ते रहते हैं ुद्धत्रनम पृथ्वी छय कारण किंचिद निमित्त भवत्यत्र छयाव तथा तो इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है ए तत्संचित राजेन्द्र यथक्ष तत्समाचर अप्रमोथित नित्यम चातुर्वर्णस्तर क्षण राजेंद्र यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो कर जान पड़े वह करो चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो भव भवेधस्व मोधस्व धन तर्पय च्विधान एत विस्तरेण येक्ष आ पृे गमित संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊँगा इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूँ वाच एव पार्थेभ्यो नारदो जन मे जय जगाम ऋषि फिर यही समागत वह संपायन जी कहते हैं जन्मेजय कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए गति हेतु नारदे पार्थो भ्रातृर चिंतया नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा ऋधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे इत महाभारते सभा परमड़ि लोकपाल सभाख्यान परमरी पांडु संदेश कथने द्वादशोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा ख्यान पर्वत में पांडु संदेश कथन विषयक बारहवां अध्याय पूरा हुआ